श्रावण मास महात्म षड विंशोध्या श्रवण अमावस्या को किए जाने वाले वृषभ पूजन और कुछ ग्रहण का विधान ईश्वर उच यत न भोमासी भो मासी अमा भव प्रसंग तदि ब्रुवे ईश्वर बोले हे शरद कुमार श्रावण मास में अमावस्या के दिन जो करनी है उसको तथा प्रसंगव जो कुछ अन्य बात मुझे याद आ गई है उसको भी मैं आपसे कहता हूँ पुरा ना विधय दैत्य महाबल पराक्रम जगदिध्वंस कव तो छेद कारिभि संगा मा बहो जाता आरुह्य विशुभम शुभम महासत्तो महावीर हो न कदाजिजम पूर्व काल में अनेक प्रकार के महान बल तथा पराक्रम वाले जगत का विध्वंस करने वाले तथा देवताओं का उत्पीड़न करने वाले दुष्ट दैत्यों के साथ मेरे अनेक युद्ध हुए मैंने शुभ वृषभ अर्थात नंदीश्वर पर आरूढ़ होकर संग्राम किए किंतु महाशक्तिशाली तथा पराक्रमी उस वृषभ ने मुझको नहीं छोड़ा अंधकार युद्धे तो तेन छिन्न तनूता भिन्न गुरुधी स्रावी प्राणमाशेषि तथा धैर्यमावन्वी चम खल वाह तवन नंदी तस्तवाहन अंधा का के साथ युद्ध में तो उसने नंदी का शरीर वितीर्ण कर दिया उसकी त्वचा कट गई शरीर से रक्त बहने लगा और उसके प्राण मात्र बचे रह गए थे फिर भी जब तक मैंने उस दुष्ट का संहार नहीं किया तब तक वह नंदी धैर्य धारण कर मेरा वहन करता रहा उसके इस दशा को मैंने जान लिया था हवा तन्मधक दैत्यम तुष्टो नन्दा कर्मण ते प्रसन्नोस्मे वरम वर सुब्रत व्रस्थ जास्म पिते ते वीर्जा विवर्धता यम यं वर जाचसेम तम तम दायाम्य संशय तत्प अंधक का वर करके मैंने प्रसन्न होकर नंदी से कहा हे सुव्रत मैं तुम्हारे इस कृत्य से प्रसन्न हूँ वर मांगो तुम्हारे घाव ठीक हो जाए तुम बलवान हो जाओ और तुम्हारा पराक्रम तथा रूप पहले से भी बढ़ जाए इसके अतिरिक्त तुम जो जो वर मांगोगे उसे मैं तुम्हें अवश्य दूँगा नंद के स्वर उच न देव, देव महेश्वर मोपरी प्रसन्नोसी कि वैभव मत परम तथापि भगवान जाचे लोको पत्रिक शिव अद्यावणस्यास्ती युष्टो भव नंदकेश्वर बोले हे देवदेव देव, हे महेश्वर मेरी कोई याचना नहीं है आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो फिर इससे बढ़कर क्या वैभव हो सकता है तथापि हे भगवान लोकोपकार के लिए मैं मांग रहा हूं, हे शिव आज श्रावण मास की अमावस्या है जिसमें आप मुझ पर प्रसन्न हुए हैं एक तूज्या गोभीर्युक्ता सुमिन्मयादि जन्म कामधे नुपम भवे अथप्यशा वरम देश प्रदा इस तिथि में गायों सहित उत्तम मिट्टी से निर्मित वृषभों की पूजा करनी चाहिए आज अमावस्या के दिन जन्म लेना कामधेनु तुल्य होता है अतः आप इस तिथि में वर प्रदान करें कि यह अमावस्या वांछित फल देने वाली हो प्रत्यक्ष वा पूजनी भक्ति तातुर्गैरिकाद्य भूषणीया प्रयत्नतः श्रृंगु स्वर्णरौप्यादिपटिबंध शोभनम कौशीय गुच्छा महत श्रृंगजोरपि बंधएत्ष्ट नाणी चिदे तेनासा आच्छादे घंटा बंदीजाद्रम्य शिता आज के दिन भक्ति पूर्वक प्रत्यक्ष वृषभों तथा गायों की पूजा करनी चाहिए गैरिक गेरू आदि धातुओं से प्रयत्न पूर्वक उन्हें भूषित करना चाहिए उनके सिंगों पर सोना चांदी आदि के पत्थर मढे और रेशम के बड़े बड़े गुच्छों को भी सिंगों पर बांधे अनेक प्रकार के वर्णों से चित्रित सुंदर वस्त्र से उनकी पीठ को धक् दे और गले में मनोहर शब्द करने वाला घंटा बांध दे से बहुत सायम ग्रामम प्रवेश पीड़ियातक अन्नम नानाविधम चये अर्पये तस्वतुधनम वृद्धिगम सदा सूर्योदय लगभग चार घड़ी बीतने पर गायों को ग्राम से बाहर ले जाकर पुनः साय वेला में ग्राम में प्रवेश कराए आहार के रूप में सरसों तिल की खली आदि तथा अनेक प्रकार का अन्न इस दिन अर्पित करें जो इस दिन ऐसा करता है उसका गोधन सदा बढ़ता रहता है गावो यत्र ग्यु शमशान सतत पंचामृतम पंच गभ्यम न भवेद गोरसम जिस घर में गाय न हो वह शमशान के समान होता है पंचामृत तथा पंचगभ्य दूत के बिना नहीं बनते हैं सम्मततम गोमये निना नहीं पिपीडिका जंतंतूना उपसर्गा त्री प्रोक्षण योमूत्रा न भविचम भोजन से महादेव कोसो गोरस विना वरा देया प्रसन्नोशी यदि प्रभो गोमर अर्थात गोबर से लेपन किए बिना घर अति पवित्र नहीं होता हे शुरूत्तम जहाँ गोमूत्र के छिड़काव नहीं होता वहाँ चीटी आदि जंतुओं का उपद्रव विद्यमान रहता है हे महादेव दूध के बिना भोजन का रस ही क्या हे प्रभु यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो इन वरों को तथा अन्य भी वरों को मुझे प्रदान कीजिए यति नंदी वच्वा तुष्टम तदा सर्वस्त वृषश्रेष्ठ यथा तेजाचिम तथा अन्य शुभो नंदीन नाम दिन हे सनत कुमार तब नंदी का यभचन सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ मैंने कहा हे वृष श्रेष्ठ जो तुमने मांगा है वह सबको हे नंदिन हम दिन का जो अन्य नाम है उसे भी सुनो ने जो वृषभ केह चित्त कर्मणि क्वचेन तृणमसन भन्दीर तुष्टि जो वर्धते वृषभ महावीर बलवान पोलचते ही स तम निहिदी नंदीन दिन पोला भविष्य त्रदसव महान कार्य इष्टुजन सह जो वृषभ किसी के द्वारा कहीं भी किसी कार्य में प्रयुक्त नहीं किया जाता और तृण खाता हुआ तथा जल पीता हुआ जो वृषभ शांतिपूर्वक विचरण करता है और महान वीर तथा बलवान होता है उसे पोल कहा जाता है अतह नंदिन उसी के नाम से यह दिन पोला इस नाम वाला होगा इस दिन अपने इष्ट बंधुजनों के साथ महान उत्सव करना चाहिए दत्ता मयावत्वरा श्रेष्ठ ही तद्दि तेर श्रेष्ठ दिन चोला संयम मतम जन अत्रोत्सव महान कार्यो वृषाणाम सर्व कामद अतः परम प्रभक्ष अश कुग्रह बस मैंने उस दिन यह श्रेष्ठ वर्त प्रदान किए थे अतः लोगों के द्वारा इस श्रेष्ठ दिन को पोला नाम वाला कहा गया है इस दिन सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला विष्णों का महान उत्सव करना चाहिए इसके अनंतर अब मैं इसी तिथि में किए जाने वाले कुस ग्रहण का वर्णन करूँगा दर्शेतु दर्शेतुशु दर्भा सहरे अजातयास्ते दर्भाजोजा पुनः पुनः कुशाकाशा जवा दुर्वा उसी सकूद का गोधूमा मैं जया दस दर्भा श्रावण मास की अमावस्या के दिन पवित्र होकर कुशों को उखाड़ लाए वे कुश सदा ताजे होते हैं उन्हें बार बार प्रयोग में लाना चाहिए कुश घास, यव दुर्वा उसीर सकुदक, गोधूम गेहूं, वृहि, मौजी मुंज और बलवद ये दस गर्भ होते हैं विरिंचना सहोत्पन्न परमेठी नृद पापा नि सर्वाणी दर्भ स्वस्थिकव उच्चार्य पूर्वोत्तरा जी के साथ उत्पन्न होने वाले तथा ब्रह्मा जी की प्रकट होने वाले हे दर्भ मेरे सभी पापों का नाश कीजिए और कल्याणकारक होइए इस उत्तम मंत्र का उच्चारण करने के अंतर ईशान दिशा में मुख करके हुम फट मंत्र के द्वारा एक ही बार में कुश को उखाड़ ले अच्छिग्राह अशुष्काग्राह पैतृतु हरिता स्मृता अमूला देव कार्य सुप्रयोजा सपा दिशो जिनके अग्रभाग टूटे हुए न हो तथा शुष्क न हो वे हरित वर्ण के कुश कुछ कर्म के योग्य कहे गए हैं और जड़ रहित कुछ देव कार्यों तथा जप आदि में प्रयोग के योग्य होते हैं सप्तपत्रा कुशाशस्ता दैव पितृच कर्मणी अनंत गर्भिण साग्रौ प्रादेशौ च पवित्रके के सात पत्तों वाले कुश देव कार्य तथा पितृकार्य के लिए श्रेष्ठ होते हैं मूल रहित तथा गर्भयुक्त अग्रभाग वाले तथा प्रादेश दस अंगुल प्रमाण वाले दो दर्भ पवित्रक के लिए उपयुक्त होते हैं चतुर्भेदर्भपिंजूल पवित्र ब्राह्मण से तो एक न्यून मुद्दिष वर्णे वर्णे यहा क्रम सर्वेश्वाभ्या पवित्र ग्रथिथित धारनाथ पवित्र कथित तव ब्राह्मण के लिए चार कुछ कुशपात्रों का पवित्रक बनाया बताया गया है और अन्य वर्णों के लिए क्रमशः तीन दो और एक दर्भ का पवित्रक कहा गया है अथवा सभी वर्णों के लिए दो दर्भों का ग्रंथयुक्त पवित्रक होता है या पवित्रक धारण करने के लिए होता है इसे मैंने आपको बता दिया दर्भद्वयम तो सर्वेशा भवेदुत्वनाय च पंचाशता भवे ब्रह्म विस्तरह। निष्कासनीयम नो हस्ताद आचपेतु पवित्रक्रेय दघ्न चैव कृत पादेतु संत्यजे उत्पमन हेतु सभी के लिए दो तो दर्भ उपयुक्त होते हैं पचास दर्भों से ब्रह्मा और पच्चीस दर्भों से विष्ट बनना चाहिए आचमन के समय हाथ से पवित्रक को नहीं निकालना चाहिए विकिरक के लिए पिंड देने तथा अग्नौकरण करने के अनंतर और पाद्य देने के पश्चात पवित्र का त्याग कर देना चाहिए नास्तर्भसम पुण्य पवित्र पापनाशन दर्भाधीना कर्मा दैवित्रि सर्वश्ताेदा दर्भा अमायाँ ग्रहण भव अयातया मतः वह किम वर्णा नवश्यतः दर्भ के समान पुण्य पवित्र और पापनाशक कुछ भी नहीं है देव कर्म तथा पित्र कर्म ये सब दर्भ के अधीन है उस प्रकार के दर्भों को श्रावण मास की अमावस्या के दिन उखाड़ना चाहिए इससे इनकी पवित्रता बनी रहती है श्रावण मास की अमावस्या का वर्णन क्या किया जाए इतित कृत्यं अमायाम श्रावणे तो यवणे कृत्यम तच्चा कथयामी हे सनत श्रावण मास की अमावस्या के दिन जो कृत्य होता है उसे मैंने कह दिया श्रावण मास में और भी जो करणीय है उसे भी मैं आपसे कहता हूँ इति स्कुराणे ईश्वर सनत कुमार संवाद श्रावण मास महात्म्य रु वृषभपूजनम कुशग्रहण नाम सर्वसोध्याय